नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधवन नाइन्टी एफएम सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जानते हैं सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हम लोग सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं उनको याद करते हैं उनके जीवन के कुछ ख़ास अनुभव हम लोग आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप सेल्फ मोटिवेट हो जाएँ और अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करें ऐसी हमारी शुभकामना रहती हैं क्योंकि कहा जाता है जब 60 प्लस हो जाते हैं तो उनके पास जीवन का एक बहुत बड़ा 60 साल का लंबा अनुभव होता है उन अनुभवों को जब हम लोग सहजता से सुन लेते हैं तो जीवन के कई मुश्किलों में हमें जो है जवाब मिल जाता है तो आइए ऐसी उपदेश को लेकर हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया और आप सभी लोगों का प्यार मिलता है मैसेजेस आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हनुमंत बारशेट्टी हैं जो विदर्भ से बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छे डॉक्टर स्पोर्ट पर्सनैलिटी भी है मेडिसिन एंड फिजियोथेरापिस्ट भी है विशेष लीडर ट्रेनर स्काउट एंड गाइड करते हैं तो काफ़ी अच्छी बातें उनसे होगी और हमारे युवा साथी अगर सुनेंगे तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि हमारे जीवन में हम लोग जब तक यूथ हैं तब तक हमारे जीवन में जो है एक फ़िज़िकल एनर्जी रहती है और उसको सही ढंग से हम लोग अच्छा यूज़ करते हैं और वो अगर आजकल जैसे कि एक बहुत ही अच्छा मुकाम हम सभी के पास में है विकल्प है कि हम लोग स्पोर्ट्स के माध्यम से भी अपना करियर बना सकते हैं अपना देश का नाम रोशन कर सकते हैं तो स्पोर्ट्स के बारे में भी आपको अच्छी जानकारी मिलेगी डॉक्टर साहब से तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर हनुमत जी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन में बुलाने के लिए मेरे ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी शुक्रिया डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातें करते हुए जब भी हम लोग डॉक्टर से बात करते हैं काफ़ी अच्छा एक इन्फॉर्मेशन हम सभी को मिलता है और आप एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी भी हैं फिजोथेरापिस्ट भी हैं और मेडिसिन के बारे में अच्छी जानकारी आपके पास है तो मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोता आपकी आवाज़ से पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो आप अपने बारे में ज़रूर बताइए मेरा नाम है डॉक्टर हनुमंत बसवनप्पा भारशेट्टी जी बीदर डिस्ट्रिक्ट एंड कर्नाटका स्टेट का मैं रहने वाला हूँ और मेरी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है बीएससी, बीपीएड, एमपीएड, एमएसपीटी पी, एड, एम पी एड, एम इन स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड फिजियोथेरेपी एंड एम एस इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी मैं इधर से ही किया हूँ अच्छा अच्छा और आपके परिवार में कौन कौन है परिवार में तो पिताजी तो 1985 में गुजर गए और माता गुज़र के एक पाँच साल हो गए लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरा मम्मी का बहुत रोल है मेरे एजुकेशन सिस्टम में इतने सारी पढ़ाई करने के लिए मेरे मम्मी ने बहुत योगदान किया है और मुझे अच्छी तरह से बचपन का दिन याद है मैं जब छोटा था मतलब सेवन पास हो गया था मेरे मम्मी ने एक बड़ा ऑक्सफर्ड डिक्शनरी और एक नया टी का टेबल और कुर्सी बना के एक बड़ा थाली में पानी भर के छबरे चार बजे उठाती थी मम्मी और मुझे डेली ट्वेंटी फाइव टू थर्टी स्पेलिंग बाय करना था कंपल्सरी और मैं जब भी एच ई एल टी एचल तो एच एल टी एच हल तो ऐसा पढ़ते पढ़ते कभी कभी नींद आता है तो पानी ऑटोमेटिकली बीच के रोड से नीचे गिर जाता था वो पायर जम पानी में गिरने से एकदम ठंडा लगता था फिर जाग के मैंने फिर पढ़ाई शुरू कर देता था आई कॉन्ट फॉरगेट माई मम्मी माई मम्मी इज़ ग्रेट इसे मेरे मम्मी के योगदान है और छोटेपन में मम्मी तो क्या करती थी गाय का दूध निचोड़ती थी और एक गिलास फूल जब भी बाजू में ठहरता था मैं एक गिलास फूल लेते ही मुझे देती थी मैं पीता था मस्त में पी के मस्ती में घूमता रहता था याद आता है बहुत अच्छी तरह चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने शेयर किया अपने मम्मी के साथ के कुछ एक्सपीरियंस क्योंकि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपनी ममां के साथ अपने माँ की बातें जो है या उनके साथ गुजारे हुए पलों को जब हम लोग याद करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और ख़ुशी होती है कि बचपन में जो माँ अपने प्यार से हम सभी को खाना खिलाना पिलाना जो करती हैं वो शायद बड़े होने के बाद फिर वो चीज़ें नहीं रहती हैं वो प्यार नहीं रहता है और हमारी जो मस्ती है शायद बचपन वाली फिर बाद में गुम हो जाती कहीं ना कहीं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं काफ़ी अच्छी बातें होगी डॉक्टर हरमन जी हमारे साथ हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि स्पोर्ट्स साइंस फिजियोथेरापी भी आपने किया है तो इस फील्ड में कैसे आना हुआ और इस फील्ड को कैसे आपने चुना बेसिकली आई एम ए साइंस स्टूडेंट साइंस पढ़ते मैंने एक्चुअली पढ़ के B.Sc. B.P.Ed. M.P.Ed. करके मैं स्पोर्ट्स टीचर बन गया एक्चुअली उसके बाद में मैं टीचर बनके डॉक्टर बन गया हूँ इट्स ए प्राउड टू से और ये मेरा ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम था M.S.P.T. मास्टर इन स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड फिजियोथेरेपी फिर उसमें मेरा रैंकिंग आ गया फिर मैंने उधर ज्वाइन किया स्कूल का टीचर पोस्ट इन एंटिसपेशन इथ परमिशन, आई एम गोइंग फॉर हायर स्टडी बोल के हायर अथॉरिटी को लिख के छोड़ दे के मैंने चले गए फिर मैंने उधर अच्छी तरह से मेरे साथ पूरे डॉक्टर थे बीपीटी डॉक्टर थे एमबीबीएस डॉक्टर थे उनके साथ मैं डट के पढ़ाई किया और मैं एमएसपीटी डिग्री भी हासिल किया और हासिल करके फिर मैंने बाद में मेरा लड़का भी बड़ा हो गया था फिर उसको भी बी ही बना दिया उसको फिर हॉस्पिटल रेडी करके उनको हॉस्पिटल डाल के नव ही इज़ लुकिंग आप्टर द हॉस्पिटल और उस हॉस्पिटल में तो ऑलमोस्ट ऑल अल नर्व इम्पेजमेंट पेशेंट पैरालिज पेशेंट बैक पेन पेशेंट और सर्विकल प्रॉब्लम पेशेंट और ऑलमोस्ट मोनोप्लीजिया हेमीप्लीजिया कॉर्डर के पेशेंट तो हमारे पास आते रहते हैं और सी पी केसेस सर्वल पॉलिसी केसेस बुद्धिमान बच्चे आते हैं और उनको भी हम बहुत प्यार से बाबा का ज्ञान रचने की वजह से उनको अच्छा काउंसलिंग करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन करा के ट्रीटमेंट देते हैं डेली 30 टू 40 पेशेंट्स तो मिनिमम होते हैं हमारे पास चार पांच थेरेपिस्ट है साथ में और हम भी उसमें डट के सेवा करते हैं प्यार, प्यार से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा लगा आप किस तरह से इस फील्ड में आए आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि फिजियोथेरापी आज जो है काफ़ी पॉपुलर होते जा रहा है और कुछ समय पहले इसको लोग नहीं मानते थे या नहीं जानते थे और आजकल जो है काफ़ी जो हॉस्पिटल्स होते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उधर एक डिपार्टमेंट ही हो जाता है yes. फिजियोथेरापी का तो ये किस तरह से काम करता है और किस तरह से लोगों को बेनिफिट देता है उसके बारे में बताइए यस yes. बहुत अच्छा और ये जो फिजियोथेरापी पर्टिकुलरली आई हैव कंप्लीटेड माय स्पोर्ट्स मेडिसिन फिजियोथेरेपी हाउ टू रिहेबिटेट द इंजर्ड एथलेट इंज्योर्ड एक एथलेट को कैसे हम क्विक रिहेबिटेशन करके mm -hmm. अपने ओरिजिनल स्थिति में लाने के लिए बहुत कुछ अच्छी तरह से प्रयास करते हैं एक्यूट स्टेज में तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आइस कॉम्प्रेशन दैट इज कॉल्ड राइस राइस का मतलब ये होता है खाने का राइस नहीं है <laughs> और आर मीन्स रेस्ट आई मीन्स आइस अप्लीकेशन C means compression, उसको press करना प्रेस चाहिए और E means elevation, the part जो which वीज इंजोर्ड उसको थोड़ा एलिवेट करके हार्ट से एलिवेट करके रखना है इसको राइस ट्रीटमेंट बोलते हैं हम इनिशियल में बच्चों को समझाने के लिए इट्स ए नाइस ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में एक जीरो आवर्स टू थ्री डेज तक एक्ूट इंजरीज में दो घंटे को एक बार आप कौन सा भी strain, sprain, dislocation इंजरीज होने दो उसको आइस ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट एक्यूट स्टेज हम क्रोनिक होने के बाद उसको गरम सेक से और एक्सरसाइज से अलग अलग स्ट्रेचिंग मेथड से हम उसको रिहेबिटेशन करते हैं इस पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स इंजरीज मसल क्रैम्प हो जाते हैं उस टाइम पे दौड़ने के टाइम मसल क्रैम्प होकर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस इन द बॉडी उसको हम ग्लूकोस वाटर पिलाते हैं और नींबू शरबत करके पानी पिला सकते हैं और नारियल पानी भी पिला सकते हैं दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स व्हिच विल हेल्प टू स्टेबलाइज़ द इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस इन द बॉडी इस तरह से हम उसको रिहेबिटेशन करने के लिए बहुत अच्छा कोशिश करते हैं ये एक्यूट स्टेज में क्रोनिक hmm. स्टेज में तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट पेशेंट को देखें उनका कंडीशन देखें उनका नर्व का प्रॉब्लम देखें उसको हम एक्सरसाइज के द्वारा इलेक्ट्रोथेरेपी की द्वारा थर्मोथेरेपी की द्वारा क्रायोथेरेपी की द्वारा हम उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट देके के क्विक रिहेबिटेशन करने की कोशिश करते हैं फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज अगर वो हेमीप्लीजी हो गया क्वार्टरप्लीजी हो गया थ्री मंथ्स टू सिक्स मंथ्स में वो रिहेबिटेशन हो जाता है पर्टिकुलरली बेल्स पॉलिसी मुंह थेढ़ा हो जाता है उसके लिए हम बिल्कुल इलेक्ट्रोथेरापी देके बिल्कुल 15 डेज टू 21 वन डेज में यूजल हो जाता है ऐसे हम ट्रीटमेंट बहुत प्यार से और जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं पेशेंट से पेशेंट्स आते हैं वी आर नॉट गिविंग एनी व्हाट यू कॉल दैट टाइप ऑफ वर्क इज़ नॉट देर वो तो उसमें हम खुशी भी पाते हैं क्योंकि पेशेंट दिल से पैसे तो देता है लेकिन दुआ भी देता है वो बहुत अच्छा लगता है चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं और काफ़ी अच्छी बातें होती हैं जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और नॉमिनल फीस लेते हैं तो उसके साथ में उनका जो प्यार से ट्रीटमेंट करते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो इसी लोग जो है ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनको दुआएँ भी देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और फिजियोथेरेपी किस तरह से काम कर रहा है वो आपने बताया और एक बहुत ही अच्छी बात आपने बताया राइस ट्रीटमेंट जो एक थेरेपी है उसके बारे में आपने बताया है जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो कई बार हम लोग बर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं मार लगने पर या इंजरीज होने के बाद तो ऐसे में एक बहुत ही अच्छा अगर आप इसको जान लेते हैं तो आप तुरंत इन चीज़ों को कर भी सकते हैं तो थोड़ा सा एक बार समझना पड़ेगा आपको किस तरह से इन चीज़ों को किया जाता है तो ये बहुत ही अच्छा एक थेरेपी है जिसके माध्यम से हम दर्द मुक्त हो सकते हैं और ज़्यादा जो है खून बहना वगैरह होता है तो वो सारी चीज़ें आटोमेटिकली रुक जाती हैं अगर आप आइस को ठीक जंग से यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना तो आइए दोस्तों बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं डॉक्टर हरमन जी से और सिक्सटी रनिंग में हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं अभी भी अपने लड़के के साथ मिलकर हॉस्पिटल भी चला रहे हैं ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं काफी अच्छा जो है इनका एक्सपीरियंस है जो हम आगे भी सुनेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बात ही प्यारा सा गीत आप सुनाएं हैं रीडी मॉड वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्करो का अंत एक सोई सुख के सब साथ दुख में ना हो बाहर की तू माटी फाके मन के भीतर क्यों ना जाके साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो चंद चंद कभी तो समी पर बैठे नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें हो रही है डॉक्टर हरमन जी हमारे साथ हैं सिक्सटी रनिंग में भी हेल्दी वेल्दी हैप्पी है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास जो लोगों को ट्रीट करते हैं फिजियोथेरेपी के माध्यम से और फिजियोथेरेपी में आजकल जो है काफ़ी नई नई चीज़ें भी आ चुकी हैं काफ़ी अलग अलग टेक्निक्स आ चुके हैं काफ़ी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किया जाता है तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आप फ़िजियोथेरेपी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बातें बताइए इसमें एक इलेक्ट्रोथेरापी ऐसे माध्यम है जी जी। जिसके लिए हम कहते हैं टेंस बोलते हैं ट्रांसकोटेनिश इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर बाय विच ऑल शॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए यानी स्ट्रेन स्प्रेन और मसल इंजरीज के लिए वो लगा के हम उधर थोड़ा बहुत जेंटल मसाज भी करके और उसको रिलेटेड एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट वो रिलेटेड एक्सरसाइज भी बता देते हैं और नर्व इम्पिजमेंट के लिए पर्टिकुलरली हम हाथ आगे करके उनको आ, उनके मन को मोटिवेशन भी करते हैं और एक्सरसाइज भी हो जाता है जैसे खुशी लो खुशी, खुशी दो प्रेम लो प्रेम दो शक्ति लो <laughs> शक्ति दो शांति लो शांति दो सहयोग लो सहयोग दो ऐसे खुशी खुशी से हम वो लोग को एक्सेस करते हैं और साइड में हाथ ले जिनको नर्व इम्पीजमेंट है नस का प्रॉब्लम है रिलेटिंग पेन है हैंड्स में अल्नर नर नर्व रेडी नर्व को प्रॉब्लम है तो उनके लिए हाथ अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर लगा के नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो टेंशन ऐसे दस दस बार करने से उसका नर्व इम्पिजमेंट भी ख़त्म हो जाएगा अच्छा थ्रो मेडिटेशन थ्रो मेडिटेशन उल्टा सीधा डॉक्टर को काम क्या है उल्टा रहने को सीधा करना है <laughs> और इसे बताते हुए ओम शांति ओम शांति ऐसा उनको खुशी से जो एक्सरसाइज हम सिखाते हैं मोटिवेशन करके उसका मन में वो छाप जाता है और एक्सरसाइज बहुत प्यार से उन्होंने वो प्रैक्टिस भी करते हैं <laughs> उसके साथ साथ हम स्पेशली स्पाइनल प्रॉब्लम की वजह तो से उनके लिए भी हम उनके समान बढ़ाते हुए <laughs> मैं वीर हूँ टर्न करके लेफ्ट साइड मैं धीर हूँ मैं पुरुषोत्तम हूँ मैं महावीर हूँ मैं शक्तिमान हूँ ऐसे बहुत सारे वो भी हम इंग्रेडिएंट करके यूनिक आइडियाज़ यूज़ करके वो करने से क्या हो जाता है पेशेंट भी मोटिवेश उनको भी अच्छा लगता है hmm, hmm. और ऐसे मूवमेंट इज़ लाइफ ट्रेगनेंसी लीड्स टू डेथ ऑफ़ द सेल्स ऐसे मूवमेंट करने से शरीर के हर एक एक्टनस और जॉइंट्स रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है और साथ ही साथ नर्व एंड मस्कुलर सिस्टम विल मोर वर्क एफिशियटली देट इज कल्ड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जहाँ नस और मांसपीशे में तालमेल नहीं है वो भी तालमेल अच्छा हो जाता है बाई डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस एक्सरसाइज प्यार से हम खिलाते हैं और सीलिंग एक्सरसाइज होता है हैंगिंग एक्सरसाइज होता है mm -hmm. वो आप लेग like, उसमें डाल के ऑटोमेटिकली मोटिवेशन हो जाता है mm -hmm. अलग अलग ढंग की एक्सरसाइज होता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज एसोकैनिटिक नंबर ऑफ एक्सरसाइज इधर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ़ द पेश अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट बहुत प्यार से जी डॉक्टर साहब काफ़ी अच्छी बात आपने बताया और जिस तरह से पेशेंट्स आते हैं और काफ़ी जो मसल्स पेन होते हैं या सर्वाइकल पेन होता है या फिर किसी भी तरह का जो भी दर्द है या मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है फिजियोथेरेपी में बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरह से मोटिवेट करके लोगों को आप वो चीज़ें उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो लोग भी पसंद करते हैं और इस तरह से बहुत जल्दी भी वो ठीक हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे जो बीमारियाँ हमारी होती हैं बॉडी में ऐसा मेडिकल टर्म में कहा जाता है कि नाइनटीन 90% जो बीमारियाँ हैं, वो हमारे मन से related होती हैं और 10% physically जो चीजें दिखाई देती हैं, है। तो उन चीजों को अगर हम 90% मन से जुड़ा हुआ है, तो अगर मन आपका strong हो जाए, motivate हो जाए, self confidence में आ जाए, तो फिर बाकी आधा से ज़्यादा काम जो है ट्रीटमेंट का हो ही जाता है और फिज़िकली चीज़ें जो है सेल्स तो अपने आप ही वो मरते हैं ज़िंदा होते हैं रिपेयर ऑटोमेटिकली अंदर से शरीर करता रहता है लेकिन हमारे मन का कॉन्शियस के कारण yes. वो भी लेट कर लेता है तो इसीलिए अगर उनको ठीक कर लेते हैं मन yes. आपका खुश है और उसमें आप एक्सरसाइज करते हैं दवाइयाँ लेते हैं और डॉक्टर बताएं उस तरह से ट्रीटमेंट लेते हैं तो आसानी से आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी टेक्निक जो है डॉक्टर साहब ने आपको बताया है और जब भी आप बीमार हो जाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश कीजिए देखिए आपका बीमारी जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा जितना आप खुशी से ट्रीटमेंट लेंगे और उसको अप्लाई करेंगे और अपने मन को मजबूत रखना है कई बार हमारा जो है डिप्रेशन लेवल हाई हो जाता है जिसके वजह से बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले लेता है तो वो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है जो डॉक्टर साहब ने हमें अभी बताया आइए आगे बढ़ते हैं काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं और स्पोर्ट्स के बारे में भी आप अच्छी जानकारी रखते हैं तो मैं चाहूँगा कि आज के समय में हमारे युवा साथी जो है अगर स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहते हैं तो उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और किस तरह का ध्यान अपने ऊपर रख अभी अपने बहुत अच्छा बता दिए मतलब मन के बारे में इधर एक इंग्लिश का प्रावर भी आता है इफ़ द थाट्स आर प्योर एवरी विल बी क्योर्ड इसके लिए हमारे थॉट्स पैटर्न जो भी है ना वो अभी आप जो क्वेश्चन पूछे हैं और जो स्पोर्ट्समैन का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए उसका मन ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका अगर कंसंट्रेशन अच्छा हुआ अगर उस एम को अच्छा पकड़ के उन्होंने प्रैक्टिस किया हार्डवर्क किया तो ही कैन इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस लेवल एंड उसका मन एक स्थित रहना चाहिए इसलिए हमारे अभी स्पोर्ट्स मेडिसिन आ, हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी आ, ये प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग दे रहे हैं बहुत खुशी की बात है आ, हमारे ब्रह्म कुमारी के ओर से भी स्पोर्ट्स विंग का एक बड़ा योगदान है तो हाउ टू इम्प्रूव द स्पोर्ट, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ और उनको कैसे हम आ, मन को स्थित रख के परफॉर्मेंस um, इम्प्रूव कर सकते हैं इसीलिए उनको भी मेडिटेशन सिखा रहे हैं उसके साथ साथ उनका प्रैक्टिस हार्ड कर रहे हैं एक्सप्लोजिव पावर बढ़ाने के लिए वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज देते हैं और फैट लॉक ट्रेनिंग एक्सरसाइज देते हैं ऐसे मॉडर्नाइज साइंटिफिक आइडिया इस्तेमाल करके वो ट्रेनिंग देते हैं और टीम ट्रैक्टिस हाउ टू यूटिलाइज द सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन टीम टैक्टिस भी बताते हैं कोचेस वगैरह ट्रेनर वगैरह उस उसको ध्यान में रखते हो अगर स्पोर्ट्समैन अपने हौसला बरकरार रखे अगर पार्टिसिपेशन किए तो डेफिनेटली ही विल विन द गोल्ड मेडल ये कोई शंका नहीं इसमें इसीलिए स्पोर्ट्समैन को डेडिकेशन चाहिए और प्यार से लगन के साथ और जब तो जो लक्ष्य के साथ काम करता है वही तो लक्ष्मण बन सकता है ना ऐसे ही हमारे हम स्पोर्ट्स भी लक्ष्मण तभी बनेंगे तो उनका लक्ष्य और वो गुरी को प्राप्त करके उन्होंने हार्ड वर्क करे तो डेफिनेटली ही कैन इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस इन हिज लेवल जी एक स्पोर्ट्स के लिए उसका मनोस्थिति मनोबल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है exactly. सभी वो चीज़ें जो है उसके लिए आसान हो सकता है तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हमारे युवा साथी अपना करियर अगर खेल जगत में बनाना चाहते हैं और खेल के साथ जुड़ना चाहते हैं एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका मनोबल बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है जितना आपका मनोबल अच्छा है उतना ही आप जो है अच्छी तरह से अपने एम ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर सकेंगे कहीं कही ना कहीं हमारे जीवन में चाहे किसी भी फील्ड में हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो मन का मजबूत होना उतना ही ज़रूरी है फिजिकली भी हमें फिट एंड फाइन रहना है साथ ही साथ ध्यान जरूर रखना है सवेरे से शाम तक जो है अपना चार्ट होना चाहिए टाइम टेबल होना चाहिए अदरवाइज़ क्या होता है कि हम लोग कुछ दिन तो कर लेते हैं बाद में फिर वो वापस जैसे हमारा काम पूरा हो जाता है या हमारा टारगेट खत्म हो जाता है तो फिर वापस हम लोग लेजी बन जाते हैं और वो लॉन्ग टर्म रन नहीं होता है तो लॉन्ग टर्म आपको एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी बने रहने के लिए रेगुलर आपका सेम रूटीन होना बहुत ज़रूरी चाहे आप कहीं भी रहें लेकिन आपका डेली रूटीन में जो एक्सरसाइज है जो डाइट है और जो मोटिवेशन वाली फैक्टर की बातें हैं कुछ अच्छी किताबें पढ़ना ये ज़रूरी है क्योंकि इन चीज़ों के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को मैंटेन कर सकते हैं तो डॉक्टर साहब यही बता रहे थे कि एक स्पोर्ट्स के लिए अपना लक्ष्य बहुत ज़रूरी है जितना लक्ष्य स्ट्रांग होगा उतना ही वो लक्ष्मण बन जाएगा तो कहने का भाव यह है कि हमारा लाइफ एम बहुत स्ट्रांग हो और मन भी उतना ही आपका स्ट्रांग होना चाहिए तो आइए आपके मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत एक बहुत ही खूबसूरत गीत अभी सुनेंगे सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं रेडियो वन नाइनटी सुनते रहो मुस्करा रहो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 सुनाइना कोई पे चल पचल फड़िए तू बेचरिए जा मरिए हाँ, कोई पे चल पचल फड़िए तू बेचरिए जा मरिए में पर खाती रेलों में कन्नों के में खतर में छी में ढूंढो तो मिल जाए तब तबोही तो और फुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होली के बोली तस है ना नाम है है किसनायू ही सुनायू किस ही पिसनायू ही कोई तो चल सिद्ध पढ़िए टूबे तरिए जान मरिए हाई कोई तो चल सिद्ध पढ़िए टूबे तरिए जान मरिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है डॉक्टर हनुवंत जी हमारे साथ हैं जो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं फिजियोथेरापिस्ट हैं स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है और अपना जो है अभी भी अच्छी तरह से सर्विस दे रहे हैं सिक्सटी रनिंग में भी और मैं चाहूँगा कि हमारे भारत देश में या विदेश में आपका कहीं ना कहीं पर्सनल uh, गुंडा हुआ हो उसके बारे में जरूर बताइए आप जरूर भी जरूर। हमारी जो है आ, आपके शब्दों के साथ हमारे लिस्नर्स अभी यात्रा करेंगे जरूर <laughs> जरूर नाइस इट्स अ ग्रेट प्लेजर अभी आपने जो फिटनेस के बारे में बताया फिटनेस इज ए प्रोफिलिटी केयर कीप फिट एंड कंटिन्यूस टू तो बी फिट ये प्रोफिलिटी केयर है इतना है जहाँ बर्थ टू डेथ एक लाइफ स्पैन है ना उसको मैंटेन करना पड़ेगा इसलिए देर आर फाइव कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिटनेस स्पीड Endurance, agility, flexibility, and strength and neuromuscular coordination. These are all components which will help to stabilize the strength and confidence, courage and confidence among our sportsmen. इसीलिए उसके साथ साथ हमने टूर में भी आउटसाइड गए थे मतलब ऐसे ही फ्रांस जर्मनी अपने स्विट्जरलैंड अलग अलग प्लेस में भी हम गए थे आ, उसमें हम बहुत आ, पैकेज में गए थे उधर भी हम बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किए मतलब अलग अलग फॉरेन का जो भी सिस्टम होता है बहुत नीट एंड क्लीन एंड अच्छा मेंटेन करते हैं और उनके शुभ भावना यही रहते हैं तो यहाँ पे आके कोई सीख जाए ऐसे रहते हैं आई एम प्राउड ऑफ़ आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मैं याद करता हूँ इस टाइम क्योंकि भारत स्वच्छ भारत अभियान है भी, भी हमारे लिए एक रोल मॉडल है एंड योगा डे इज़ ऑल्सो अभी तो पूरा अराउंड द वर्ल्ड योगा डे चल रहे उसके बारे में भी बहुत अच्छा लगता है Recently I had been to बेलगाम उधर Yoga day का program भी करके आया हूँ और बहुत अच्छा लगता है सुनाने के लिए भी इस तरह जो भी फॉरन टूर करने से क्या होता है इंसान को एक क्रिएटिविटी आ जाता है और मन को खुशी मिलता है और नयापन मतलब यूनिक आइडियाज़ आ जाते हैं उसके साथ साथ हम जोश और होश से भी काम कर सकते हैं उसके अलावा मैंने जापान को विज़िट किया था और इंग्लैंड को विज़िट किया था आई एम द लीडर ट्रेनर इन स्काउटिंग उसके मुताबिक इंटरनेशनल सर्विस टीम मेम्बर बोल के हमने टू में इंग्लैंड गए थे इंग्लैंड का एक बहुत अच्छी कहानी है वो ट्वेंटी वन डेज वो प्रोग्राम था मतलब टोटली सात दिन का वो इंटरनेशनल जामबूरी वर्ल्ड लेवल का प्रोग्राम फिफ्टी थिक्स थाउजेंड चिल्ड्रंस वेयर पार्टिसिपेटेड इन दैट प्रोग्राम वो स्टार्ट होके स्काउटिंग गाइडी स्टार्ट होके कम से कम एक हो गया था साल उसके बारे में वो जानकारी किए थे हमारे इंडिया से कम से कम 2000 लोग पार्टिसिपेशन किए थे बच्चे और इस मिलकर इंटरनेशनल सर्विस टीम बच्चों को सेवा देने के लिए हम जैसे लोग तीन हज़ार लोग थे उनको मेंटेनेंस करने के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सर्विस देने के उससे हमको बहुत कुछ प्राप्तियां हो गए एंथुजियाजम क्रिएटिविटी और नए जो भी उनका सीखना कल्चरल एक्सचेंज और गाना जो भी सुनना है उधर मुझे एक अच्छा गेम याद आ रहा है उन्होंने हमको इंटरनेशनल का लेवल का एक स्कार्फ दिया था ट्राइंगर स्कार्फ। वो गले में हम रोल करके बांध के रखते हैं गुट्टर नॉट भी डालते हैं उसको डेली एक अच्छा काम करना वो ऐसा हाथ पकड़े तो उधर लग जाता था एक आज गुट्टर मैंने क्या किया वो स्कार्फ दिया उनको सनराइज गेम बोल के खिलाया था उन्होंने वो गेम में एक हंड्रेड लोगों को विदेशी लोगों को सेकेंड देना सेल्यूट करना और गले लगाना उसके उनके साइन कर लेना स्कार्फ के ऊपर और उनका कंट्रीज़ का नाम लिख लेना हम उनको करना उन्हों हमको करना ऐसे वो इतना इंटरेस्टिंग गेम हो गए दो घंटा पता ही नहीं चला कि कैसे चले गया और ऐसे पूरे एक तरफ कीनिया वगैरह काले काले पूरे वो लोग और एक तरफ अमेरिकन एक तरफ मिडलीस्ट कंट्रीज इतने अच्छा लगा इतने अच्छा लगा बहुत प्यार से सब ने हक़ किए और देखो इसे वर्ल्ड ब्रदरहुड इसको कहते हैं ओल्ड सिस्टरहुड इसको ही कहते हैं एक आत्मा आत्मा मिलके प्यार से बातचीत करना और मौखा उन्होंने क्रिएट किया ऐसा वो गेम के द्वारा वो बहुत अच्छा लगा इसके लिए मैं याद करता हूँ उस गेम को ऐसे हमको एन्जॉय कर दी उस गेम पे भी हम बहुत अच्छे एन्जॉय किए उसके साथ साथ हमने जापान भी गए थे जापान में जहाँ सुनामी हो गया था ना वो लोग इतने प्रॉपरली क्लीन मेंटेन करके उधर कोस्टल एरिया गेम बना दिए थे एडवेंचर एक्टिविटीज़ बना दिए थे स्किलोरमा बना दिए थे मेहंदी अखबाना इंडिया वाले मेहंदी अखबाना उनको सिखाते थे उनका कल्चर का प्रोग्राम इनको सिखाते थे कल्चरल एक्सचेंज अमोंग कंट्रीज बहुत अच्छे बच्चे उसको इन्जॉय करते थे और स्किल और मोमेंट्स भी थे कुछ बनाते थे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उन्होंने बनाते थे इनको बताते थे इन्हों बनाते उसको बताते थे ऐसा ड्रेस में भी कल्चरल एक्सचेंज करते थे उनका ड्रेस इनू डाल देते थे इनका ड्रेस उनहू डाल देते थे फोटो निकल के सेल्फी निकल के बहुत बच्चे अच्छे एन्जॉय करते थे मतलब जापनीज़ का एक देखना हम चाहते हैं कि वो लोग वेरी डेडिकेटेड क्लीन एंड क्लियर साउंड पोल्यूशन बहुत कम उधर टोटली हर एक मोटर कार को हॉर्न नहीं है उधर दूर से ही स्टॉप करके चलते थे इसलिए मेरा अच्छा लगता है कि जापनीज क्यों हिरोशिमा को हम गए थे नागासाकी गए थे जहाँ 62 इयर्स के पहले पूरा एक बॉम्ब गिर गया था अभी तो उसको उधर कुछ भी पता नहीं चल वो एक बिल्डिंग छोड़ के उतना अच्छा वो लोगों ने दुनिया अच्छा बना लिए उन्होंने हाँ अच्छा। पूरे जापान का हकाइडो हनशो शिकैको तीन जो भी प्राविंसेस हैं तीन बाजू आजू बाजू में पूरा समुंदर है समुद्र इज बहुत अच्छा क्लीन एंड क्लियर रख दिया उन्होंने वेरी हार्ड वर्किंग पीपल उधर क्या होता है पुराने ओल्ड एज पीपल ज़्यादा है डेली वो लोग गर्म पानी रेगुलरली पीते हैं और साइकिल के ऊपर अभी भी हंड्रेड एज के ऊपर वैसे वाला साइकिलिंग से चलाते हैं कितना अच्छा लगता है वो उधर का सीखना चाहिए ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ के, के, के अलग आ, सीखना हमको मिल जाता है ये तो पूरे उनका कंट्रीज अब रिसेंटली मैं मेरे को इंडिया से छः लोगों को सेलेक्ट किए हैं उसमें मैं भी एक हूँ हम फिलीपाइंस मनीला जा रहे हैं उधर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का यूनिटी एंड इंक्लूजन ऐसा कुछ कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है उसमें आ, मैं भी पार्टिसिपेशन करने जा रहा हूँ ये भी बहुत बार अच्छा लगता है इट्स ए ग्रेट प्लेजर टू से ऑल दिस थिंग्स इसीलिए दुनिया बहुत बड़ा है ऐसा उसके लिए हम दुनिया देखना चाहिए कण आँख रहने तक और पैर अच्छे रहने तक दीज आर द ग्रेट फूड्स एक फिजियोथरेपी में कहता है ग्रेट फूड्स अगर फुट नहीं रहा तो हम इधर मधुबन भी नहीं आ सकते थे ग्रेट आइज पंचेंद्रिय को इसको बरकरार रखने के लिए फुट आउंड आई शुड बी केप्ट क्लीन एंड क्लियर अगर मेरे को एक अच्छा एक्सपीरियंस है मैं दस साल के पीछे मेरा आई का वन था मैं जब से एक गुरु ने मुझे एडवाइस किया आप डेली आँख को पानी मार लो अच्छी तरह से और पैर अच्छी तरह से धो लो और थर को थोड़ा पानी लगा लो पीने का पानी आप बिल्कुल आपका चश्मा चले मैं ऐसे ही किया रेगुलरली मैं अभी बिल्कुल विदाउट स्पेक्ट मैं रीड कर सकता हूँ वो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है वाटर थेरेपी इज़ द बेस्ट थेरेपी अमंगल थेरेपी बिकॉज द मेटाबोलिज्म कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म ऑल थिंग्स विल डिपेंड अपॉन वाटर वॉलिकल्स ओनली इसलिए पानी का बहुत योगदान है इंसान अच्छी हेल्दी इंसान साढ़े चार लीटर पानी पीना चाहिए लेडीज़ है तो साढ़े तीन लीटर पानी पीना चाहिए इसलिए तभी तो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाता है मेरी कहना यही है कि ये यंग पीपल शुड टेक केयर ऑफ़ दिस थिंग्स अभी क्या हो गए ज़्यादा मोबाइल इन्फेक्शन हो गए मतलब मोबाइल अलर्जी हो गए लोगों को मोबाइल के पीछे पड़े हुए हैं हम सब और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके अंदर वेस्ट करके हम हमारे शरीर को भूल गए नो एक्सरसाइज नथिंग एट ऑल एक ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज का रिसर्च है द पर्सन हु वॉक्स रेगुलरली फॉर मतलब 10,000 स्टेप्स ही इज ए हेल्दी मैन उनका कहना है ऐसे ही अगर कम से कम हम दो तीन किलोमीटर में अगर नहीं चले तो फिर हेल्दी कैसा रख सकते हैं हेल्दी वो एक्सरसाइज रेगुलरली करके वॉकिंग करने से ही आधा बैक पेन सर्वाइकल पेन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा चला जाएगा ये तो वॉकिंग का स्टाइल है वॉकिंग स्टार्ट्स विथ हील एंड एंड्स विथ टो वेर इज रनिंग स्टार्ट्स विथ टो एंड एंड्स विथ टो दिस इज बॉडी डिफरेंसेस आर देयर। ऐसे ही सारी चीज़ें साइंटिफिक आइडिया समझकर कर अपने युवा अगर अच्छी तरह से अपने हेल्थ को फिट पीपुल फिट नेशन फिट कब होता है फिटनेस इज ए प्रोफिलिटी केयर उसको हम बरकरार रखना है तभी तो फिटनेस मेंटेन करने के बाद ही हमारे राष्ट्र भी स्ट्रांग होता है फिट पीपल फिट नेशन ये प्रवर्व हम सभी सोच के आप फिटनेस अपना लेके तो पता है स्पीड इंडोरेंशिटी फ्लैक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ और द न्यूरोकुलर सारी चीज़ें कंपोनेंट्स है फिजिकल फिटनेस के ये कंपोनेंट्स अपने पास रहने से ऑटोमेटिकली फ़िट पीपल बन जाते हैं नेशन भी ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है ये है मेरा आ, कहना है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताई यात्रा के साथ साथ फिटनेस का मूल मंत्र भी आपने बताया हमारे श्रोताओं को और आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा है और किस तरह से अपने आप को फिट रखना है उसके कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छी तरह से डॉक्टर साहब ने बताया है और वो जिस तरह से विदेश यात्रा में गए वहाँ पर जो कल्चर एक्सचेंज या फिर जो भी एक दूसरे का जो ब्रदरहुड वाला जो गेम था वो उन्हें आज भी याद है और उसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सपीरियंस शेयर किया और क्यों ना हो हमारे जीवन में कई बार हम लोग जो हैं रंग भेद जाति वेद और शब्द भेद या लैंग्वेज डिफरेंस होने के नाते भी हम लोग दूरिया बना के रखते हैं लेकिन अगर इन सभी चीज़ों को छोड़कर कर हम लोग एक बात ध्यान में रखें कि हम सब एक ईश्वर के संतान हैं हम सब का मालिक एक है इस भावनाओं को अगर लेकर हम काम करना शुरू कर देते हैं और खुश रहते हैं खुशी बाँटते हैं तो जीवन में बहुत ही अच्छा फील करते हैं और इन्हीं चीज़ों की कमी के कारण हम अपने जीवन में जो है काफ़ी असमंजस हो जाते हैं मुश्किलें आती हैं और खुशी हमारी कम होती जाती हैं तो वाई ये हमारा कोशिश है रेडियो मधुवन के माध्यम से सलामी ज़िंदगी में जितने भी अच्छे एक्सपीरियंस है वो आप तक पहुँचाएँ और आपकी खुशी को बढ़ाने का ही हमारा मुख्य लक्ष्य है तो वाई ये आपकी खुशी को और थोड़ा बढ़ाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के माध्यम से आप सुने हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर आफ एन रहो ला no.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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में काफ़ी अच्छी बातें डॉक्टर हनुमंत जी से हो रही हैं और एक स्पोर्ट्स एंड फिजियोथेरेपिस्ट है और काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हमारे साथ शेयर किया है तो अब मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब आपसे कि हमारे जीवन में कई लीडर्स होते हैं कई व्यक्तित्व हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं तो आपके जीवन में ऐसा कौन व्यक्ति है जो बहुत ही प्रभावित किया हो बचपन में तो मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था जी और ज़्यादा गुरुजनों से बहुत सेवा करता था मैं उनके पानी ला देने का कुछ उनको जो भी मांगते हैं वो ला देने का वो गुरुजी मुझे आज भी याद है उनके बाजू में सु के मेरे को टैप करके सला के उन सो जाते थे, थे और उन बहुत प्यार करते थे सामाचारी बोलके उनका नाम याद है मुझे वो बचपन का दिन छठे में क्लास में मैं पढ़ता था नहीं, नहीं। उस गुरु को मैं भूल नहीं सकता वो उनके वजह से हम आज ये स्टैंडर्ड पे हैं और माता जी की वजह से हम ये डॉक्टर बन गए ये सारी चीज़ें हम भूल नहीं सकते वो पिछली हुई जिंदगी को थोड़ा देख लेने से पता चल जाता है आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ दैट इसलिए वो जो चौबीस चीज़ें हैं बचपन के दिन भुला ना पाए ऐसे बचपन के दिन याद कर लेने से बहुत अच्छा लगता है जी मुस्कराते रहेंगे और मुस्कुराते सबको ये प्यार बांटना है <laughs> उसके साथ साथ बहुत अच्छी तरह से काउंसलिंग करते हैं और बहुत सारे प्लेस को भी हम जाते हैं तो रिगार्डिंग हेल्थ एंड हाइजीन रिगार्डिंग फर्स्ट एड रिगार्डिंग फोर पिलर्स ऑफ लाइफ एंड यूथ एम्पावरमेंट वुमन एम्पावरमेंट ऐसे कॉलेज लेवल में भी क्लास लेके एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा क्लास लेके बच्चों को बहुत अच्छी तरह से इंस्पायर कर सकते हैं और बच्चे अच्छे मोटिवेट हो जाते हैं इसलिए वो भी कार्यक्रम से बहुत अच्छा लगे आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ दैट एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे आप 61 हैं तो आपके बेटे और बेटे के बेटे या बच्चे भी होंगे yes. तो आप दादाजी के रूप में अपने पोता पोतियों से किस तरह का आपका रिलेशनशिप है उनके साथ के बिताए हुए कुछ पल बताइए ये तो बहुत अच्छी बात है एक पोते तो होते हैं वो एक स्टेज होता है ना वी आर एंजॉइंग लाइक एनीथिंग कभी घोड़ा भी बन जाते हैं कभी गाड़ी भी बन जाते हैं कभी वो और लकड़ी लेके उनके पीछे भाग भी पड़ भागना भी पड़ता है ऐसा शरारती और मस्ती बच्चे बहुत करते हैं दो बेटियां हैं एक बेटी संगीता है दूसरी बेटी निवेदिता है सिस्टर निवेदिता का नाम मैंने रख दिया है दोनों को दो लड़के ही हैं वो अब हॉलीडेज में आते ही तो इतना मज़ा करते हैं मस्ती करते हैं वेयर एन्जॉइंग लाइक एनी थिंग अभी लड़का को भी रिसेंटली एक लड़की हुआ है hmm. वो भी मम्मा के डे के टाइम में है वही मैं ही, ही सोच रहा था ज्ञानेश्वरी रखना क्या मातेश्वरी रखना <laughs> ऐसा कुछ सोच रहा था बहुत अच्छा लगता है आई एम एन्जॉइंग विथ माई फैमिली मेम्बर्स एंड बाहर भी हम बहुत भाई बहनों के साथ बहुत प्यार से रहते हैं hmm. हमारे घर के ऊपर भी एक सेंटर है hmm. सेंटर में एक दो बहने रहते हैं तो सवेरे भाई लोग आते हैं शाम को थर्टी थर्टी फाइव आते हैं देट्स अ ग्रेट प्लेजर टू से दैट जी बहुत ही अच्छी बातें आपसे हो रही हैं और आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी खुशी हो रहा है आपके अपने जीवन के अनुभव अनुभव का हमने सुना जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे सभी ट्राइबल बेल्ट में लोग रहते हैं और सिटी से बहुत सारे कटे हुए गांव हमारे आप रोड के आसपास में हैं और इसको वैसे ट्राइबल एरिया ही कहते हैं पूरा सिरोही डिस्ट्रिक्ट को सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान में ट्राइबल बेल्ट यहाँ पर है तो ट्राइबल बेल्ट के लोग आदिवासी लोग हैं उन्हें हेल्दी वेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए बहुत सारे विचार हैं इसके बारे में बहुत सारे संगठन भी इसके पीछे जुड़े हुए हैं काम भी कर रहे हैं अलग अलग संगठन बच्चे लोगों को हॉस्टल फैसिलिटीज़ करके उनको पढ़ा रहे हैं और ट्राइबल एरिया के बच्चे लोगों को स्पोर्ट्स में जो वो लोग टैलेंटेड है उनके मसल फाइबर जो भी है ना वो स्टिच फाइबर होता है उसके अंदर एक एक्सप्लोजिव एक पावर होता है उसको हम फाइंड आउट करके टेस्ट करके फिर उन लोगों को स्पोर्ट्स में जो रुचि है उनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट क्रिएट करके उसमें प्रगति करने के लिए हम मदद करते हैं और बाकी के जो भी है उनको एजुकेशन सिस्टम में जो जो सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है उनको ऐसे प्यार से हॉस्टल में रख के वो सुविधा बना के गवर्नमेंट में भी फैसिलिटीज़ दिए हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी इसके पीछे जुड़े हुए काम भी कर रहे हैं मैंने तो अंडमान निकोबार गया था एक बार उधर ट्राइबल एरिया को एक इंस्टीट्यूशन जाके बच्चों को भी हमने देख लिया और वो एरिया में तो फिर अलग अलग आइलैंड्स होते हैं जैसे रोज़ आइलैंड है वाइपर आइलैंड है उधर जाने से बहुत अभी नॉन कल्चर लोग हैं बहुत सारे उन्होंने कोशिश किया है थोड़े लोगों को ला उधर रखे प्यार से रखे करने का भी किया है तब तो मैं देखा उधर काला पानी सजा बोल के देते थे पुराने ज़माने में उधर भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद वीर सावर का तो, सावर। तो कहानी सुनने से तो आंखों में पानी आ जाता है उनकी वजह से तो हम इतने ज़िंदा रहकर प्यार से हम इतने बातचीत कर रहे हैं जितना उन्होंने पनिशमेंट दिया पनिशमेंट लिया वो तो सोचने से मैं तो उधर बिल्कुल दिल बहुत ये हो गया आ, ऐसे महावीर लोग जो भी अपने देश के लिए कुर्बानी दिए हैं बलिदान दिए हैं उनको हम तो भूल नहीं सकते हैं इट्स अ ग्रेट प्रेजर भूलना भी नहीं है तो इसीलिए उन लोगों को महात्मा रम ननीय घनमुक्ति पदम शिवोदय बोल के हमारे कन्नड़ में बताते हैं ऐसे उदो देआर द रोल मॉडल फॉरअस ऐसे लोगों को हम याद करने से और हमारे एम्पावरमेंट हो जाता है मन में कुछ उज्जवल हो जाता है खुशी जागती है और उमंग उत्साह बढ़ के काम भी कर सकते हैं ऐसे लोग भी हम देखे हैं ट्राइबल लोगों के लिए अब बहुत कुछ बेनिफिट्स भी दे रहे हैं और ऐसे कुछ प्रोग्राम भी बनाए हुए हैं और उनके लिए बहुत सुविधा भी हमारे भारत सरकार ने भी बहुत कुछ हेल्प कर रहे प्रोजेक्ट भी बनाए हुए बहुत अच्छा लगा और करना चाहिए।, करना चाहिए क्योंकि जो असंस्कृत लोग हैं सुसंस्कृत बनाने की हम सबका जिम्मेदारी है वो भी हम सोच के करना चाहिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमारे आसपास के जो ट्राइबल बेल्ट हैं बहुत सारे अलग अलग सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं लेकिन उन सभी चीज़ों में इंक्लूड होना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रोजेक्ट या स्कीम जब भी आती हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा काम का है या नहीं है <laughs> तो वो पहले आपको जानना जरूरी है आप जिस तरह के हेल्थ प्रोडक्ट होते हैं या फिर फिटनेस के प्रोडक्ट होते हैं तो उन सभी चीज़ों को आप जो है समझ के अपने बच्चों को ज़रूर दें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए आप अंतर से अगर खुश रहते हैं और जो कुछ हैं आपके पास उन सभी चीज़ों को देखकर और आप कुदरत की गोद में हैं आजकल शहरों में तो बड़ी मुश्किलें आती हैं शहरों में जो लोग रह रहे हैं वो ताज़ा हवा के लिए भी तरस रहे हैं कुदरत की गोद में है अच्छी हवा में रहते हैं तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कुदरत की गोद में आप रह रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को एक बार याद करके अपने जीवन की खुशी को बढ़ाइए और डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सलामी जिंदगी कार्यक्रम में बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया थैंक यू सो मच आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब सलामी जिंदगी कार्यक्रम बहुत अच्छा नाम ढूंढ के रखा है आपने साथ साथ आपको भी और मधुबन रेडियो को भी तहदिल से नमस्कार मनकम, नमस्ते ओम इसी के साथ मैं कहूंगा कि डॉक्टर साहब को धन्यवाद करते हुए आप सभी बहुत ही अच्छी तरह से सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को एन्जॉय किया होगा काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें आपके पास आ गई हैं तो इसका उपयोग करें और आपकी खुशी बढ़े ऐसी शुभकामना के साथ मुझे और डॉक्टर हनुमंत जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार सलाम खमा गनीसा सुनते रहोकरो